पत्रावली 124 सौ गुरु भाइयों के लिए लिखित न्यूयॉर्क 25 सितंबर अट्ठारह सौ तुम लोगों के कई पत्र मिले शशि आदि जो तहलका मचाए हुए हैं यह जानकर मुझे बड़ी खुशी होती है हमें तहलका मचाना ही होगा इससे कम में किसी तरह नहीं चल सकता इस तरह सारी दुनिया भर में प्रलय मत जाएगी वाह गुरु की पता अरे भाई श्रेयांशी बहु विघ्नानी महान कार्यों में कितने ही विघ्न आते हैं उन्हें विघ्नों की रेल पेल में आदमी तैयार होता है चारू को अब मैं समझ गया हूँ जब वह लड़का था मैंने उसे देखा था इसीलिए उसका मतलब नहीं भाप सका था उसे मेरा अनेक आशीर्वाद कहना अरे मोहन यह मिशनरी फिशनरी का, का काम थोड़े ही है जो यह धक्का संभाले अब मिशनरियों के सर पर मानव विपत्ति आ गई है जो बड़े बड़े पादरी बड़ी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन क्या इस गिरी गोवर्धन को हिला सकते हैं भला बड़े बड़े वह गए अब क्या वह गड़रिए का काम है जो थाले? यह सब नहीं चलने का भैया कोई चिंता न करना सभी कामों में एक दल वाहवाही वाहि देता है तो दूसरा नुक्स निकालता है अपना काम करते जाओ किसी की बात का जवाब देने से क्या काम सत्यमय जयते नानृतम सत्य नहीं व पंथा बीततो देवयन सत्य की ही विजय होती है मिथ्या की नहीं सत्य से ही देवयान मार्ग की गति मिलती है गुरु प्रसन्न बाबू को एक पत्र लिख रहा हूँ मोहन रुपये की फिक्र ना करो धीरे धीरे सब होगा इस देश में ग्रीष्म काल में सब समुद्र के किनारे चले जाते हैं मैं भी गया था यहाँ वालों को नाव खेने और याट चलाने का रोग है याट एक प्रकार का हल्का जहाज होता है और यह यहीं के लड़के बूढ़े तथा जिस किसी के पास धन है उसी के पास है उसी में पाल लगा कर वे लोग प्रतिदिन समुद्र में डाल देते हैं और खाने पीने और नाचने के लिए घर लौटते हैं और गाना बजाना तो दिन रात लगा ही रहता है नों के मारे घर में टिकना मुश्किल हो जाता है हाँ तुम जिन जी डब्ल्यू हेल पते पर चिट्ठियाँ भेजने भेजते हो उनकी भी कुछ बातें लिखता हूँ वे वृद्ध हैं और उनकी वृद्धा पत्नी है दो कन्याएं हैं दो भतीजियाँ और एक लड़का लड़का नौकरी करता है इसीलिए उसे दूसरी जगह रहना पड़ता है लड़कियाँ घर पर रहती हैं इस देश में लड़की का रिश्ता ही रिश्ता है लड़के का विवाह होते ही वह और हो जाता है कन्या के पति को अपनी स्त्री से मिलने के लिए प्रायः उसके बाप के घर जाना पड़ता है यहाँ वाले कहते हैं सन इज सन डिल ही गेट्स ए वाइफ द डाटर इज डाटर ऑल हर लाइफ लड़का तभी तक लड़का है जब तक उसका विवाह नहीं होता परंतु कन्या जीवन भर कन्या ही है चारों कन्याएं युवती और अविवाहित हैं विवाह होना इस देश में महाकठिन काम है पहले तो मन के लायक वर हो दूसरे धन हो लड़के जारी में तो बड़े पक्के हैं परंतु पकड़ में आने के वक्त नौ दो ग्यारह लड़कियाँ नाच कूद कर किसी को फंसाने की कोशिश करती हैं लड़के जाल में पड़ना नहीं चाहते आखिर इस तरह लव हो जाता है तब शादी होती है यह हुई साधारण बात परंतु हेल की कन्याएँ रूपवती हैं बड़े आदमी की कन्याएं हैं विश्वविद्यालय की छात्राएं हैं नाचने गाने और पियानो बजाने में अद्वितीय हैं। कितने ही लड़के चक्कर मारते हैं लेकिन उनकी नजर में नहीं चढ़ते जान पड़ता है वे विवाह नहीं करेंगी इस पर अब मेरे साथ रहने के कारण महावैराग्य सवार हो गया है वे इस समय ब्रह्मचिंता में लगी रहती हैं दोनों कन्याओं के बाल सुनहले हैं और दोनों भतीजों के काले ये जूते सीधे से चंडी पार्ट तक सब जानती हैं भतीजियों के पास उतना ही धन नहीं है उन्होंने एक किंडरगार्टन स्कूल खोला है लेकिन कन्याएँ कुछ नहीं कमाती कोई किसी के भरोसे नहीं रहता करोड़पतियों के पुत्र भी रोजगार करते हैं विवाह करके अलग किराए का मकान लेकर रहते हैं कन्याएँ मुझे दादा कहती हैं मैं उनकी माँ को माँ कहता हूँ मेरा सब सामान उन्हीं के घर में है मैं कहीं भी जाऊं, वे उसकी देखभाल करती हैं यहाँ के सब लड़के बचपन से ही रोजगार में लग जाते हैं और लड़कियां विश्वविद्यालय में पढ़ती लिखती हैं इसलिए यहाँ की सभाओं में साठ फीसदी स्त्रियाँ रहती हैं उनके आगे लड़कों की दाल नहीं गलती इस देश में पिशाच विद्या के पंडित बहुत हैं माध्यम मीडिया उसे कहते हैं जो भूत बुलाता है वह एक पर्दे की आड़ में जाता है और पर्दे के भीतर से भूत निकालते रहता है बड़े छोटे हर रंग के मैंने भी कई भूत देखे परंतु यह मुझे झासा पट्टी ही जान पड़ती है और भी कुछ देखने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय लूंगा उस विद्या के पंडित मुझ पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं दूसरा है क्रिश्चियन साइंस यहाँ आजकल सबसे बड़ा दल है सर्वत्र इसका प्रभाव है ये खूब फैल रहे हैं और कट्टरतावादियों की छाती में शूल से चुभ रहे हैं वे वेदांती हैं अर्थात अद्वैतवाद के कुछ मतों को लेकर उन्हें को बाइबिल में घुसेड़ दिया है और सोहम सोहम कहकर रोग अच्छा कर देते हैं मन की शक्ति से ये सभी मेरा बड़ा आदर करते हैं आजकल कल यहाँ कट्टरपंथी ईसाई त्राहमाम मचाए हुए हैं प्रेतोपासना डेविल बर्शिप की अब प्रेतोपासना कट्टरपंथी ईसाई लोग हिंदू तथा अन्य धर्मावलंबी लोगों को प्रेतोपासक कहकर घृणा करते हैं अब जड़ से हिल गई है वे मुझे यम जैसा देखते हैं और कहते हैं यह पापी कहाँ से टपक पड़ा देश भर की नर नारियाँ इसके पीछे लगी फिरती हैं यह कट्टरपंथियों की जड़ ही काटना चाहता है आग लग गई है भैया गुरु की कृपा से जो आग लगी है वह बूझने की नहीं समय आएगा जब कट्टरपंथियों का दम निकल जाएगा अपने यहाँ बुलाकर बेचारों ने एक मुसीबत मोल ले ली है ये अब यह महसूस करने लगे हैं थियोसाफिस्टों का ऐसा कुछ दबदबा नहीं है किंतु वे भी कट्टरवादियों के पीछे पड़े हुए हैं यह क्रिश्चियन साइंस ठीक हमारे देश के कर्ता भजा यह पतनशील वैष्णव मत की एक शाखा है इसके अनुयायी ईश्वर को कर्ता कहते हैं और झाड़ फूंक द्वारा रोग दूर करने के लिए प्रसिद्ध हैं कर्ता भजा संप्रदाय की तरह है कहो कि रोग नहीं है बस अच्छे हो गए और कहो सोहम बस तुम्हें छुट्टी खाओ छुट्टी खाओ पियो और मौज करो यह देश घोर भौतिकवादी है ये क्रिश्चियन देश के लोग बीमारी अच्छी करो करामात दिखलाओ पैसे कमाने का रास्ता बताओ तब धर्म मानते हैं इसके सिवा और कुछ नहीं समझते परंतु कोई कोई अच्छे हैं जितने बदमाश लुच्चे पाखंडी मिशनरी हैं उन्हें ठगकर पैसे कमाते हैं और इस तरह उनका पाप मोचन करते हैं यहाँ के लोगों के लिए मैं एक नए प्रकार का आदमी हूँ कट्टरतावादियों तक की अक्ल गुम है और लोग अब मुझे श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे हैं ब्रह्मचर्य पवित्रता से बढ़कर क्या आवश्यकती है मैं इस समय मद्रासियों के अभिनंदन का जिसे छाप कर यहाँ के समाचार पत्र वालों ने उधम मचा दिया था जवाब लिखने में लगा हूँ अगर सस्ते में ही हो जाए तो छपवा कर भेजूंगा यदि महंगा होगा तो टाइप करवा कर भेजूँगा तुम्हारे पास भी एक कापी भेजूंगा इंडियन मिरर में छपा देना इस देश की अविवाहित कन्याएँ बड़ी अच्छी हैं इनमें आत्म सम्मान है ये विरोचन के वंशज हैं शरीर ही इनका धर्म है उसी को मांजते होते हैं उसी पर सारा ध्यान लगाते हैं नख काटने के कम से कम हजार औजार हैं बाल काटने के दस हजार और कपड़े पोशाक तेल फुलेल का तो ठिकाना ही नहीं ये भले आदमी दयालु और सत्यवादी हैं सब अच्छा है परंतु भोग ही उनके भगवान हैं जहां धन की नदी रूप की तरंग विद्या की बीची और विलास का जमघट है कांक्षत कर्मणाम सिद्धि यजंत ही देवता क्षिप्रम हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवती कर्मजा कर्म की सिद्धि की आकांक्षा करके इस इस्लोक में देवताओं का यजन किया जाता है कर्मजनि सिद्धि मनुष्य लोक में लोक में बहुत जल्दी मिलती है गीता यहाँ अद्भुत चरित्र बल और शक्ति का विकास है कितना बल कैसी कार्य कैसी औजस्विता हाथी जैसे घोड़े बड़े बड़े मकान जैसी गाड़ियाँ खींच रहे हैं इस विशाल काल पैमाने को तुम दूसरी चीज़ों में भी न, नमूने के तौर पर ले सकते हो यहाँ महाशक्ति का विकास है ये सब वाम मार्गी हैं उसी की सिद्धि यहाँ हुई और क्या है खैर इस देश की नारियों को देख मेरे तो होश उड़ गए हैं मुझे बच्चे की तरह घर बाहर दुकान बाजार में लिए फिरती हैं सब काम करती हैं मैं उसका चौथाई का चौथाई हिस्सा भी नहीं कर सकता ये रूप में लक्ष्मी और गुण में सरस्वती हैं ये साक्षात जगदम्बा है इनकी पूजा करने से सर्वसिद्धि मिल सकती है अरे राम भजो हम भी भले आदमी हैं इस तरह की माँ जगदम्बा अगर अपने देश में एक हजार तैयार करके मर सकूँ तो निश्चिंत होकर मर सकूंगा तभी तुम्हारे देश के आदमी आदमी कहलाने लायक हो सकेंगे तुम्हारे देश के पुरुष इस देश की नारियों के पास भी आने योग्य नहीं है तुम्हारे देश की नारियों की बात तो अलग रही हरे हरे कितने महापापी हैं दस साल की कन्या का विवाह कर देते हैं हे प्रभु हे प्रभु किमधिकमती मैं इस देश की महिलाओं को देख आश्चर्यचकित हो जाता हूँ माँ जगदम्बा की यह कैसी कृपा है ये क्या महिलाएं हैं बापरे मर्दों को एक कोने में ठूस देना चाहती हैं मर्द गोते खा रहे हैं माँ तेरी ही कृपा है गोलाब माँ जैसा कर रही है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ गोलाब माँ या गौरी माँ उनको मंत्र क्यों नहीं दे रही हैं स्त्री पुरुष भेद की जड़ नहीं रखूँगा अरे आत्मा में भी कहीं लिंग का भेद है स्त्री और पुरुष का भाव दूर करो सब आत्मा है शरीरा शरीराभिमान छोड़कर खड़े हो जाओ अस्थि अस्ति कहो नास्ति नास्ति करके तो देश गया सोहम सोहम शिवोहम कैसा उत्पात हरेक आत्मा में अनंत शक्ति है अरे अभागे नहीं नहीं करके क्या तुम कुत्ता बिल्ली हो जाओगे कौन नहीं है क्या नहीं है किसके नहीं है शिवोहम शिवोहम नहीं नहीं सुनने पर मेरे सिर पर भज्रपात होता है राम राम बखते बगते मेरी जान चली गई यह जो दीनहीन भाव है वह एक बीमारी है क्या यह दीनता है यह गुप्त अहंकार है नलिंग धर्म कारणम समता सर्वभूत मुक्तस्य लक्षण अस्ति अस्ति सोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम निर्गच्छति जगज्जाला पिंजरादीव केसरी बाहरी चिन्ह धर्म के कारण नहीं है सर्वभूतों में समता रखना ही मुक्त पुरुषों का लक्षण है कहो अस्ति अस्ति वह मैं ही हूं वह मैं ही हूं मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूं जिस तरह सिंह पिंजरे से निकलता हूं उसी तरह जगत जाल से वे भी निकल पड़ते हैं बुद्ली करोगे तो हमेशा पीसते रहोगे नायमात्मा बल हीने न लभ्य दुर्बल मनुष्य इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता शशि बुरा मत माना कभी कभी मैं नर्वस हो जाता हूँ तब दो चार शब्द कह देता हूँ तुम तो मुझे जानते ही हो तुम कट्टर नहीं हो इसकी मुझे खुशी है बर्फ की चट्टान अवेलच की तरह दुनिया पर टूट पड़ो दुनिया चट चट करके फट जाए हर हर महादेव उद्धरे दात्मनात्मान अपने ही सहारे अपना उद्धार करना पड़ेगा रामदयाल बाबू ने मुझे एक पत्र लिखा है और तुलसीदास बाबू का एक पत्र मिला राजनीति में भाग मत लेना तुलसी राम बाबू राजनीति विषय पत्र न लिखें। जनता के आदमी को अनावश्यक रूप से शत्रु नहीं बनाना चाहिए इस तरह का दिन क्या कभी आएगा कि परोपकार के लिए जान जाएगी दुनिया बच्चों का खिलवाड़ नहीं है और बड़े आदमी वे हैं जो अपने हृदय के रक्त से दूसरों का रास्ता तैयार करते हैं अनंत काल से यही होता आया है एक आदमी अपना शरीर पात करके एक सेतु का निर्माण करता है और हजारों आदमी उसके ऊपर से नदी पार करते हैं एवं अस्तु एवं अस्तु शिवो हम शिवो हम रामदयाल बाबू के कथानुसार सौ फोटोग्राफ भेज दूंगा वे बेचना चाहते हैं रुपया मुझे भेजने की आवश्यकता नहीं उसे मठ को देने को कहो यहाँ मेरे पास प्रचुर धन है कोई कमी नहीं वह यूरोप यात्रा तथा पुस्तक प्रकाशन के लिए है यह पत्र प्रकाशित न करना आशीर्वाद नरेंद्र पुनश्चय मुझे मालूम होता है कि अब काम ठीक चलेगा सफलता से ही सफलता मिलती है शशि दूसरों में जागृति उत्पन्न करो यही तुम्हारा काम है काली विषय बुद्धि में बड़ा पक्का बड़ा पक्का है काली को प्रबंधक बनाओ माता जी श्री कृष्ण देव की लीला सहदर्मिणी परमाराध्या श्री माँ शारदा देवी के लिए एक निवास स्थान का प्रबंध कर सकने पर मैं बहुत कुछ निश्चिंत हो जाऊँगा समझे दो तीन हजार रुपये तक खरीदने लायक कोई जमीन देखो जमीन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए पहले कम से कम मिट्टी का मकान तैयार करो बाद में वहाँ एक भवन निर्मित हो जाएगा शीघ्र ही जमीन ढूंढो मुझे पत्र लिखना काली कृष्ण बाबू से पूछना कि मैं किस तरह रकम भेजूँ कुक कंपनी के द्वारा किस तरह यथाशीघ्र यह काम करो यह होने पर मैं बहुत कुछ निश्चिंत हो जाऊँगा ज़मीन बड़ी होनी चाहिए बाकी सब बाद में देखा जाएगा हम लोगों के लिए कोई फिक्र नहीं धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा कलकत्ता के जितने समीप होगी उतना ही अच्छा एक बार निवास स्थान ठीक हो जाने पर माताजी को केंद्र बनाकर गौरी माँ गुलाब माँ को भी कार की धूम मचा देनी होगी यह खुशी की बात है कि मद्रास में खूब तहल्का मचा हुआ है सुना था तुम लोग एक मासिक पत्रिका निकालना चाहते हो तो उसकी क्या खबर है सबके साथ मिलना होगा किसी के पीछे पड़ने से काम नहीं होगा ऑल द पावर्स ऑफ गुड अगेंस्ट ऑल द पावर्स ऑफ एविल अशुभ शक्तियों के विरुद्ध शुभ शक्तियों का प्रयोग करना होगा असल बात यही है विजय बाबू का यथासंभव आदर यत्न करना डू नॉट इंसिस्ट अपॉन एवरीबडीज बिलीविंग इन योर गुरु हमारे गुरु पर जबरदस्ती विश्वास करने के लिए लोगों से मत कहना गोलाब माँ को मैं अलग से एक चिट्ठी लिख रहा हूँ उसे पहुंचा देना अभी इतना समझ लो शशि को घर छोड़कर बाहर नहीं जाना है काली को प्रबंध कार्य देखना है और पत्र व्यवहार करना है शारदा शरद या काली इनमें से एक न एक मठ में जरूर रहे जो बाहर जाए उन्हें चाहिए कि मठ से सहानुभूति रखने वालों को मठ से संपर्क स्थापित करा दे काली तुम लोगों को एक मासिक पत्रिका का संपादन करना होगा उसमें आधी बंगला रहेगी आधी हिंदी और हो सके तो एक अंग्रेजी में भी ग्राहकों को इकट्ठा करने में कितना दिन लगता है जो मठ से बाहर हैं उन्हें पत्रिका का ग्राहक बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए गुप्त से हिंदी भाग संभालने को कहो नहीं तो हिंदी में लिखने वाला बहुत लोग मिल जाएंगे केवल घूमते रहने से क्या होगा जहाँ भी जाओ वहीं तुम्हें यह एक स्थायी प्रचार केंद्र खोलना होगा तभी व्यक्तियों में परिवर्तन आएगा मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ इसके समाप्त होते ही बस एक ही दौड़ में घर आ जाऊँगा अब मैं बहुत नर्वस हो गया हूँ कुछ दिन शांति से बैठने की ज़रूरत है मद्रास वालों से हमेशा पत्र व्यवहार करते रहना जगह जगह संस्कृत पाठशालाएँ खोलने का प्रयत्न करना शेष भगवान के ऊपर है सदा याद रखो कि श्री राम कृष्ण संसार के कल्याण के लिए आए थे नाम या यश के लिए नहीं वे जो कुछ सिखाने आए थे केवल उसी का प्रसार करो उनके नाम की चिंता न करो वह अपने आप ही होगा हमारे गुरुदेव को मानना ही पड़ेगा इस पर जोर देते ही दलबंदी पैदा होगी और सब सत्यानाश हो जाएगा इसलिए सावधान सभी से मधुर भाषण करना गुस्सा करने से ही सब काम बिगड़ता है जिसका जो जी चाहे कहे अपने विश्वास में दृढ़ रहो दुनिया तुम्हारे पैरों तले आ जाएगी चिंता मत करो लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो उस पर विश्वास करो मैं कहता हूँ पहले अपने आप पर विश्वास करो यही सही रास्ता हैथ इन योर सेल्फ ऑल पावर एजें यू बी कॉन्सियस एंड ड्रिंक इट आउट अपने पर विश्वास करो सब शक्ति तुम में है इसे जान लो और उसे विकसित करो कहो हम सब कुछ कर सकते हैं नहीं नहीं कहने से सांप का विष भी नहीं हो, हो जाता है खबरदार नो नहीं नहीं कहो हाँ हाँ सोहम सोहम चम रोदसी सखे त्वी सर्वशक्ति ही आमंत्रियस्व भगवन भगदम स्वरूपम त्रैलोक्य मेंधिकलम तो मूल्य आत्मयी प्रभुते नजड कदाचित अप्रतिहत हे सखे तुम क्यों रो रहे हो सब शक्ति तो तुम्ही में है हे भगवान अपना ऐश्वर्य स्वरूप विकसित करो ये तीनों लोग तुम्हारे पैरों के नीचे हैं जड़ की कोई शक्ति नहीं प्रबल शक्ति आत्मा की ही है अप्रतिहत शक्ति के साथ कार्य का आरंभ करो दो भय क्या है किसकी शक्ति है जो बाधा डाले कुर्मस्तारक चरवणम उत्पाटयामो बलात्म भो नाना भयम हम तारों को अपने दांतों से पीस सकते हैं तीनों लोगों को बलपूर्वक उखाड़ सकते हैं हमें नहीं जानते हम श्री रामकृष्ण के दास हैं भय किसका भय किन्हें भय क्षीणास्मदीनाह सकुणा जल्पंति मूढ़ा जनास्तिदंत अह देहात्मुरा स्मीरा गभं प्रतिष्ठा झदा आस्तिदंतु चिनुम् रामक पीवा पी परीयूष वीत संसारागा हि सकल कलह पा धात्वा धात्वा श्री गुरु नत्वा नत्वा प्रापिणी स्वास्थ सिद्धि ध्या ध्यागुरचरण सर्वल्याणम नवा नवा सकलभुवनम पांत्र यदनाधन वेदादिथिवा दत्त यक्रह्मादिदेवर्बल हर, पूर्णम यत्णसारेर्भम नारायण रामकृष्णस्तनुत्ते पूर्ण पात्र मिदम्ब हो जो लोग देह को आत्मा मानते हैं वे ही करुण कंठ से कहते हैं हम क्षीण हैं हम दीन हैं यह नास्तिकता है हम लोग जब अभय पद पर स्थिर हैं तो हम भय रहित वीर क्यों न हो यही आस्तिकता है हम कृष्ण के दास हैं संसार में आसक्ति से रहित होकर सब कलहों की जड़ स्वार्थ का त्याग करके परम अमृत का पान करते हुए सर्व कल्याण श्री गुरु के चरणों का ध्यान कर समस्त संसार को नतमस्तक होकर उस का पान करने के लिए बुला रहे उसमें अनादिंत वेद रूप समुद्र का मंथन करके जो कुछ मिला है ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं ने जिसमें अपनी शक्ति का नियोग किया है जिसे पार्थिव नारायण कहना चाहिए अर्थात जो भगवत अवतारों के प्राणों के सार पदार्थ द्वारा पूर्ण है श्री रामकृष्ण ने अमृत के पूर्ण पात्र स्वरूप उसी देह को धारण किया है अंग्रेजी पढ़े लिखे युवकों के साथ हमें कार्य करना होगा त्यागे निकेन अमृत तत्व महानषु एकमात्र त्याग के द्वारा अमृत अमृतत्व की प्राप्ति होती है त्याग त्याग इसी का अच्छी तरह प्रचार करना होगा त्यागी हुए बिना तेजस्विता नहीं आने की कार्य आरंभ कर दो यदि तुम एक बार दृढ़ता से कार्य आरंभ कर दो तो मैं कुछ विश्राम ले सकूंगा। आज मद्रास से अनेक समाचार प्राप्त हुए हैं मद्रास वाले तहलका मचा रहे हैं मद्रास में हुई सभा का समाचार इंडियन मिरर में छपवा दो बाबूराम और योगेन इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं शायद दिनहीन भाव की ज्वालात से बीमारी फिमारी सब झाड़ दे फेंकने को कहो घंटे भर के भीतर सब बीमारी हट जाएगी आत्मा को भी कभी बीमारी जकड़ती है कहो कि घंटा भर बैठकर सोचे मैं आत्मा हूँ फिर मुझे कैसा रोग सब दूर हो जाएगा तुम सब सोचो हम अनंत बलशाली आत्मा हैं फिर देखो कैसा बल मिलता है कैसा दीन भाव मैं ब्रह्ममयी का पुत्र हूँ कैसा रोग कैसा भय कैसा अभाव दीनहीन भाव फूक मारकर विदा कर दो सब अच्छा हो जाएगा नो नेगेटिव ऑल पॉजिटिव अपर्मेटिव आई एम गाड इज एंड एवरी थिंग इज इन मी आई विल मैनिफेस्ट हेल्थ प्योरिटी नॉलेज वाट आई वांट। नास्तिक का भाव न रहे सब में अस्थि का भाव चाहिए कहो मैं हूँ ईश्वर है और सब कुछ मुझ में है मेरे लिए जो कुछ चाहिए स्वास्थ्य पवित्रता ज्ञान, सब मैं अवश्य अपने भीतर से अभिव्यक्त करूँगा अरे ये विदेशी मेरी बातें समझने लगे और तुम लोग बैठे बैठे दीनता दीनताहीनता की बीमारी में कराहते हो किसकी बीमारी कैसी बीमारी झाड़ फेंको दीनताहीनता की ऐसी तैसी हमें यह नहीं चाहिए वीरय मसी वीरयम बल मसी बलम ओजो ओजो सहो सहो मई देही तुम वीर्य स्वरूप हो मुझे वीर दो तुम बल स्वरूप हो मुझे बल दो तुम ओजह स्वरूप हो मुझे ओझ दो तुम सहिष्णुता स्वरूप हो मुझे सहिष्णुता दो प्रतिदिन पूजा के समय यह जो आसन प्रतिष्ठा है आत्मान अच्छिद्रम भावे आत्मा को अच्छिद्र सोचना चाहिए इसका क्या अर्थ है कहो हमारे भीतर सब कुछ है इच्छा होते ही होने से ही प्रकाशित होगा तुम अपने मन को मन कहो बाबू योगेन आत्मा है बेपूर्ण है उन्हें फिर रोग कैसा घंटे भर के लिए दो चार दिन तक कहो तो सही सब रोग शोक छूट जाएंगे किम सासिर्वाद नरेंद्र